श्री गिर्घ संस्था श्री वृंदावन खंड दूसरा अध्याय गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उसका ब्रजमंडल में आगमन नंद ने पूछा महाप्राज्य सं आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्मा का वर्णन सुना अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई यह मुझे बताइए इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई है उसका महत्व भी मुझसे कहिए क्योंकि आप ज्ञानियों के शुरूमणी हैं सनंद जी बोले एक समय की बात है हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे उस समय विष्णु जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहां सुना रहा हूं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राणवल्लभा राधा से कहा प्रिय तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो अत भिरु तुम भी भूतल पर चलो श्री राधा जी बोली प्राणनाथ जहाँ वृंदावन नहीं है जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता सनंद जी कहते हैं नंदराज श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्रीहरि ने अपने धाम से चौरासी कोष विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा उस समय चौरासी कोष विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि चौबीस वनों के साथ यहाँ आई गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए हिमालय और सिमेर आदि समस्त पर्वतों ने वहाँ आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया पूजन के पश्चात उस महान पर्वतों ने उसकी स्थिति प्रारंभ की पर्वत बोले तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री चंद्र के गोलोक धाम में जहां दिव्य गौवों का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं सुशोभित होते हो तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो तुम वृंदावन की गोद में सम्बोध निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमढ़ी हो तथा तो पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है सनंद जी कहते हैं नंदराज जब इस प्रकार स्थिति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्थ जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे वहाँ के वृक्ष फनों के भार से लदे हुए थे निर्जनों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था विविध रंगों की चित्र विचित्र धातुए उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी उसकी भूमि ढालू अर्थात चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहाँ नाना प्रकार के पक्षी सब और व्यक्त थे मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे मयूरों की के कात से पंडित गोवर्धन पर्वत ममुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था मनिवर पुलस्त के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए द्रोणागिरी ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया इसके बाद पुलस्त जी उस पर्वत से बोले पुलस्त ने कहा द्रोण तुम पर्वतों के स्वामी हो समस्त देवता तुम्हारा समाधर करते हैं तुम दिव्य औषधियों से सम्पन्न और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है सनंद जी कहते हैं पुलस्थ जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्थ मुनि से कहा द्रोणाचल बोला महा मुनि मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूं। पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है तथापि आपके साप के भय से भीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ फिर वह पुत्र से बोला बेटा तुम मुनि के साथ कल्याण में कर्म क्षेत्र भारत वर्ष में जाओ वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं गोवर्धन ने कहा मुने मेरा शरीर आठ योजन लंबा दो योजन ऊंचा और पाँच योजन चौड़ा है ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे पुलस जी बोले बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर कर सुखपूर्वक चले चलो जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूँगा गोवर्धन ने कहा मुने मेरी एक प्रतिज्ञा है आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा पुलस्थ जी बोले मैं इस सालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा यह मेरी प्रतिज्ञा है सनंद जी कहते हैं नंदराज तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ उस समय उसके नेत्रों में आंसू भराए उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्थ मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ पहुँचे गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण था ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला था कैशोर लीला करेंगे इतना ही नहीं वे श्रीहरि यहां धान लीला और मान लीला भी करेंगे अतः मुझे यहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए यह व्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहां आई है श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहां सुभागमन होगा उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतित्य हो जाऊंगा मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया उस समय मुनि अत्यंत थक गए थे उन्हें पहले की कही हुई बात की याद नहीं रही उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर कर ब्रजमंडल में रख दिया भार से पीड़ित तो हुए थे ही लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा अब उठो अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा तब महामुनि पुलच ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का पराक्रम किया मुनि ने स्नेह से भींगी वाणी द्वारा द्रोणनंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया किंतु वह एक अंगुल भी तस से मस्त ना हुआ तब पुलस जी बोले गिरशेष्ठ चलो चलो भार अधिक ना बढ़ाओ ना बढ़ाओ मैं जान गया तुम रूठे हुए हो शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है गोवर्धन बोला मुने इसमें मेरा दोष नहीं है आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी सनंद जी कहते हैं यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्थ की सारे इंद्रिया क्रोध से चंचल हो उठी उनके ओष्ठ भड़कने लगे अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को श्राप दे दिया पुलस्थ जी बोले पर्वत तो बड़ा ढीठ है तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा सनुंद जी कहते हैं नंद जो कहकर पुलस्थ मुनि काशी चले गए उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है तब तक कली का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है इस प्रकार से श्री गर्गसहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत गिरिराज की उत्पत्ति का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ